ये तुम कहोगे तभी मैं इसे मारूंगा तो सत्यभामा जी ने कह दिया और भगवान ने इस भोमासुर की लीला को समाप्त कर दिया और 16,100 कन्याओं से कहा कि देवियों अब तुम तो मुक्त हो गई हो जाओ तो उस समय उन्होंने कहा अब हमें कौन अपनाएगा अब हमें कौन अपनाएगा हम तो कलंकित हो गई है इसलिए प्राण प्यारे या तो हमें अपना नहीं तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे तो उस समय भगवान ने उन सब रानियों को भगवान द्वारा लेकर आया और विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने 16108 के संग 16100 के संग विधिपूर्वक विवाह किया और उतने ही रूप भगवान ने धारण किए थे इस रास्ते भगवान श्री कृष्ण के 16108 भगवान के विवाह हुए भगवान की एक एक पत्नी से एक एक कन्या का जन्म हुआ इस तरह भगवान कृष्ण की जो बेटियाँ आती है वो थी सोलह और भगवान की एक एक पत्नी ने 10 दस बेटों को जन्म दिया इस तरह भगवान के एक लाख इसठ भगवान के बेटा हुआ है भगवान के पोते जिनका नाम था अनिरुद्ध अनिरुद्ध के विषय में बताते हैं गर्ग संहिता में ब्रह्मा जी के अंश हैं अनिरुद्ध के दो विवाह हुए थे एक बाणासुर के कन्या उषा के संग और दूसरे भगवान श्री कृष्ण के जो साले थे रुक्मी उसकी पोती के सन लेकर गए के उस समय क्या हुआ कि और रुक्मी जो वो दूत कीड़ा कर रहे थे वो लीडो खेल रहे थे जीत रहे मरे दाऊ भैया है रुक्मी बोलता मैं जीतना उसके चेले चपटे क्या बोल रहे हमारे महाराज जीत रहे हैं इतने में आकाशवाणी हूँ कि दूत कीड़ा के अंदर तो हमारे दाऊ भैया जीत रहे हैं तो बलराम जी ने कहा देख रुक्मी देव मानी कभी मिथ्या नहीं हो सकती उस समय रुक्मि ने कहे ग्वालों, तुम्हें क्या पता बताए जुआ क्या होता है ये तो हम राजाओं का काम है उस समय तो बलराम जी ने अपना हल मुस्तुल उठाया दे रुक्मि को वहीं मार दिया अब तो हाहाकार मच गया सबने पूछ लिया बलराम जी से ठीक हुआ या गलत हुआ भगवान कृष्ण से पूछ लिया क्या आपके बड़े भैया ने ठीक किया कि गलत किया अब भगवान विचार करे पूछो सही किया तो पत्नी जी नाराज़ हो जाएगी वाह रे वाह इनके भैया ने हमारे भैया की लीला समाप्त कर दी और ये बोलते फिर पहले सही किया तो कौन नाराज पत्नी जी नाराज और अगर मैंने कह दिया कि गलत हो गया भगवान कहते हैं तो कौन नाराज भैया नाराज वाह रे वाह छोटो बोलो हमारे सामने हुए विवाह भयो तो जोड़ू को गुलाम हो और हम कोई गलत कहने लगो इस तरह से भगवान का भू नाराज हो जाएंगे तो भगवान का जब ऐसी स्थिति आवे तो कामोशी से निकल जाओ ना यहाँ के ना वहां के सीधे घर निकल जाओ बोले भक्त वस्तन भगवान की इसी तरह से बाणासुर की कन्या बाणासुर कौन है हिरला का शिख के बेटा हुए प्रहलाद प्रहलाद के बेटा हुए विरोचन विरोचन के बेटा हुए बली और बलि के बेटा हुए बाणासुर एक हजार बुजाती बाणासुर हजार बुजाओं से ऐसे ऐसे इसने साज बजाये महादेव प्रसन्न हो गए हाँ वरदान मांगो क्या वरदान चाहिए बोले साहब बस आपकी कृपा बरसती रहे कभी कोई संकट नहीं आवा तो शंकर जी ने कहा ये ले झंडा अपने महल के बाहर लगा दे जिस दिन तेरे झंडा गिरा उस दिन डंडा लिया मैं घर हो जाऊंगा तेरी रक्षा के लिए तो उनकी बेटी थी बाणा जिसका नाम था उषा उषा एक दिन सो रही थी इसने देखा कि सपने में एक राजकुमार से मैंने विवाह कर लिया उषा की सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा चित्रलेखा को जब सपना सुनाया तो चित्रलेखा ने फोटो ही बना दिया बोले ये बोले ये तो श्री कृष्ण के पोता है अनिरु बोले हाँ यही के बेटा थे अनिरुद्ध चित्र लेखा मायावी थी पलंग के संगी उठा के लेकर आ गए अनिरुद्ध अनिरुद्ध बोले कहाँ पहुंच गया, निरुध। निरुध गया। तो उस समय उषा ने अपना प्रेम सुना दिया नंदर विवाह हो गया अब जब ये ऊषा विवाहित हो गई तो उसका चाल चलन कुछ बदल गया सैनिकों ने कहा महाराज कुछ गड़बड़ी है अब रानी का चालचलन हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा क्योंकि वो एक ग्रस्थी हो गई थी ना तो चाल चरण में अंतर आ जाता है अब तो महाराज जब बाणासुर से कहा बाणासुर ने दरवाजा खुलवाया और वहां से निकला कौन अनिरुद्ध अनिरुद्ध को बना दिया बंदी एक दिन देव ऋषि जी पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण के भवन में तो भगवान ने नग्न किया देव ऋषि जी ने पूछ लिया कैसे बढ़िया है वो नारद वो तो सब ठीक है पोता नजर नहीं आ रहा कहा चला गया तो नारद ऋषि ने का खाक नजर आएगा अरे उसे तो बाणासुर ने बंदी बना दिया है अब महाराज ये सुनकर तो भगवान कृष्ण लाल पीले हो गए नारायणी सेना तैयार करी और बाणासुर से लड़ने के लिए उसकी नगरी भगवान चले गए दरवाजे पर क्योंकि झंडा तो गिर गया था तो शंकर जी दरवाजे पर खड़े तो उसकी रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने कहा अरे महादेव आप कैसे महादेव ने कहा हमारी छोड़ो आप कैसे यहाँ बोले मैं तो बाणसुर को मारने के लिए आया आयो मेरे पोता को बंदी बना दिया और आप बोले प्रभु जिसे मारने के लिए आप आए हो न उसकी रक्षा के लिए मैं खड़ा हूँ तो भगवान ने कहा भड़िया ये शंकर जी ने कहा बात सुनिए चेले से विश्वासघान हम भी नहीं करने वाले तो भगवान ने कहा चाहते क्या हो जो तुम चाहते हो तो दोनों में युद्ध झिड़ गया दिव्य अस्त्र चलने लग गए अरे देवताओं ने कहा क्या संसार खत्म करने वाले हो क्या तो देवताओं ने युद्ध को बंद करवा दिया उस समय शंकर जी ने महेश्वरी सेना और भगवान कृष्ण की थी वैष्णवी सेना और वैष्णवी सेना क्या के महेश्वरी सेना की क्या चलने वाली सब हार गए और हारी भी महेश्वरी सेना ने एक बाण दे दिया जिसे सुस्ती चढ़ जा वो बाण भगवान ने चला दिया महादेव पर महादेव सुस्ती ले रहे भगवान कृष्ण ने कु शुरू कर दी है। सुदर्शन चक्कर से बाणासुर के हाथों को काटना आरंभ कर दिया तो लगभग उसके एक हजार भुजाओं में चार भुजाएं बची बाकी सब कट गए तो उसकी माता वस्त्रहीन होकर सामने आ गई तो भगवान तो लचित हो गए इतने में बाणासुर भगवान से घबरा गया और जो भगवान श्री कृष्ण के बेटा थे पोता थे अनिरुद्ध उन्हें भी लेकर आ गए और जो उसकी पत्नी थी बेटी यानी के ऊषा उसको भी लेकर आ इस तरह